मदर टेरेसा कैंडिसम चित्र एलेन वेट स्कोबे अल्बानिया उन्नीस सौ उन्नीस जब मदर टेरेसा एक लड़की थी तब उनका नाम एग्नेस बोजा था एग्नेस को बाजार का दिन पसंद था वो बाजार में अपनी माँ ड्रोना के पीछे पीछे चलती थी बाजार में फल सब्जियां से सब्जियों से ऊंचे ढेर लगे होते थे पत्थरों की सड़कों पर मिट्टी के बर्तन बिछे होते थे एग्नेस ने अपनी माँ को खरीदारी करते हुए देखा ड्रोना कभी एक पैसा भी बर्बाद नहीं करती थी यह वर्ष कठिन था एग्नेस के पिता की मृत्यु हो गई थी नौ वर्षीय एग्नेस को अपने पिता की बहुत याद आई पिता उसे फूल कली के नाम से बुलाते थे उसकी बहन एज़ और भाई लजार को भी पिताजी की बहुत याद आती थी एग्नेस के पिता एक धनी व्यापारी थे पिता के बिना बोजाक्षी परिवार गरीब बन गया था फिर माँ ड्रोना ने एक दुकान खोली वो कपड़ों पर कड़ाई करती थी और उन्हें बेचती थी वो त्योहारों के विशेष कपड़े और शादी की पोशाक भी जोड़ती थी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई एक गरीब महिला बाहर खड़ी थी ड्रोना ने महिला को उनके साथ रात का खाना खाने के लिए अंदर बुलाया फिर उस महिला ने एज लजार और मा के साथ ले जब एक पड़ोसी महिला बीमार हुई तो एग्नेश और उसकी माँ ने उस महिला की देखभाल की उन्होंने दिन में दो बार उसे नहलाया और खाना खिलाया उन्होंने एक विधवा जिसके छह बच्चे थे की थे की भी मदद की जब ड्रोना को काम करना होता था तब एग्नेश खुद अकेले चली जाती थी अपनी माँ की तरह ही एग्नेश भी दूसरों की मदद करने में विश्वास रखती थी स्कोब्जे अल्बानिया 1922 सौ बारह वर्षीय एग्नेस ने खुशी से झूम कर गया वह चर्च के संगीत समूह में गाना पसंद करती थी इसको लेकर लजार उसे चिढ़ाता था अब एग्नेस घर की तुलना में सेक्रेड हार्ट चर्च में अधिक समय बिताती थी एग्नेस सेक्रेड हार्ट स्कूल में पढ़ने गई लजार और एज भी वहीं बढ़ते थे एग्नेस एक शांत छात्र थी एग्नेस को अपनी माँ के साथ चर्च में काम करना पसंद था त्यौहारों के लिए फूल लाती थी वो हरेक पर्व के लिए बैनर और झंडे लटकाती थी एग्नेस खुश रहती थी लेकिन उसकी तबीयत हमेशा ठीक नहीं रहती थी उसे अक्सर खांसी और बुखार होता था नम सर्दियां उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं थी इसलिए गर्मियों में उनका परिवार पहाड़ों पर चला जाता था पहाड़ों की ताजी हवा और स्वच्छ झरने उसके लिए अच्छे थे पहाड़ों में एग्नेश लोरेंडो के मैरोना के चर्च में प्रार्थना करती थी वहां पर वो और एज मिलकर लंबी सैर करती थी रात में वे अलाओ के पास बैठकर कहानियां सुनते इन यात्राओं में एग्नेस सबसे ज्यादा खुश रहती थी जब गर्मियों में एग्नेस 12 साल की हुई तब कुछ हुआ एग्नेस मडोना की मूर्ति के पास गई उसने मोमबत्तियां जलाई और प्रार्थना की जब वो प्रार्थना कर रही थी तो उसे एक आवाज सुनाई दी आवाज ने उसे भगवान का अनुसरण करने और दूसरों की सेवा करने के लिए कहा भगवान ने खुद उससे बात की फिर एग्नेस को अपने जीवन के साथ क्या करना चाहिए उसे यह समझ में आया वो गरीबों की मदद करेगी वो अपना जीवन चर्च को समर्पित करेगी और एक नन बनेगी कलकत्ता भारत उन्नीस सिस्टर टेरेशा अपनी कक्षा के सामने खड़ी थी उनका नाम अब एग्नेश नहीं था सालों तक उन्होंने नन बनने की ट्रेनिंग ली थी उस वसंत में उन्होंने अपनी पहली प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने बहुत कुछ त्याग करने का वादा किया था उस कॉन्वेंट की दीवारों के अंदर रहकर काम करना चाहिए उसे कॉन्वेंट की दीवारों के अंदर रहकर काम करना चाहिए वो बहुत से काम नहीं कर सकती थी वो शादी नहीं कर सकती थी जब एग्नेश नन बनी तो उन्होंने एक नया नाम लिया उन्होंने खुद के लिए सेंट टेरेशा का नाम चुना उस दिन से वे सिस्टर टेरेशा बन गई सिस्टर टेरेसा लोरेंट लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाकर काफी खुश थी उन्होंने खिड़की के बाहर चौड़े हर लॉन में झांक कर देखा वहां सब कुछ शांतिपूर्ण था खाने के लिए काफी था लेकिन लोरेटो की दीवारों के बाहर का जीवन शांतिपूर्ण नहीं था लोरेटो कॉन्वेंट कलकत्ता में था जिसे महलों का शहर कहा जाता था कलकत्ता में चौकाने वाली जगह भी थी जहां झुग्गी झोंपड़ी कहलाने वाले भीड़ वाले गंदे इलाके थे इन गंदी बस्तियों में गरीब लोग रहते थे बच्चे फटे कपड़े पहनते और कचरे में से खाना बीनते थे सिस्टर टेरेसा एक गरीब देश में नन बनी थी उन्होंने भगवान के आह्वान का पालन किया था लेकिन कुछ गायब था छः साल बाद सिस्टर टेरेसा ने अपनी अंतिम प्रतिज्ञा ली उन्होंने गरीब रहने का वादा किया उसने परमेश्वर की आज्ञा मानने का वचन लिया उसके तुरंत बाद वो लोरेडो स्कूल की प्रिंसिपल बन गई उनकी देखभाल में लगभग तीन सौ लड़कियाँ जब भारत में युद्ध छिड़ा तो सिस्टर टेरेसा चिंतित हुई भोजन की बहुत कमी थी गलियों गलियों में गोलियाँ गूँजने लगी गलियों में गोलियों की आवाज गुजने लगी टैंकों ने गड़गड़ाहट की दंगों से बचने के लिए लोग कॉन्वेंट की दीवारों पर चढ़ गए सिस्टर टेरेसा ने उनकी मदद की लोरेटो में आमतौर पर भोजन ट्रक द्वारा आता था लेकिन ट्रक भी दंगों से उबर नहीं पाए स्कूल में खाना नहीं था सालों बाद सिस्टर टेरेसा लोरेटो की चार के बाहर गई उन्होंने जिधर भी देखा उन्हें घायल या मृत लोग दिखाई दिए उन्होंने सड़कों पर रहने वाले गरीब लोगों को देखा तब उन्हें चावल की बोरियों वाली एक जीप दिखाई दी एक सिपाही ने उन्हें दस सितम्बर उन्नीस सौ छियालीस एक महीने बाद सिस्टर टेरेसा एक ट्रेन में बैठी वो कलकत्ता की गर्मी और झुग्गी से दूर पहाड़ों पर जा रही थी ताजी हवा उन्हें कुछ आराम देंगी ट्रेन के पहियो की क्लिक एक क्लैक उन्हें सुनाई देती रही सिस्टर टेरेशा ने प्रार्थना की ट्रेन की पहियों की आवाज से अलग उन्हें एक और आवाज़ सुनाई दी भगवान ने उनसे लोरेटो छोड़ने को कहा भगवान चाहते थे कि वह झुग्गियों में जाकर सेवा करें वो चाहते थे कि सिस्टर गरीबों की सेवा करें सिस्टर टेरेसा हैरान हुई उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भगवान उनसे फिर से कभी बात करेंगे लेकिन वो जानती थी कि उन्हें सीधे गरीबों के साथ काम करने की जरूरत थी वो काम उन्होंने पहले कभी नहीं किया था कलकत्ता में वापस आकर सिस्टर टेरेसा ने कॉन्वेंट छोड़ने की तैयारी की उनके लिए अलविदा कहना मुश्किल था सिस्टर टेरेसा ने उस कॉन्वेंट को कॉन्वेंट में बीस साल बिताए थे उन्हें वहां पढ़ाना पसंद था लेकिन उन्हें भगवान की आज्ञा का पालन करना था सिस्टर टेरेशा ने कुछ केवल कुछ सिक्कों के साथ लोरेटो की सुरक्षित दीवारों को छोड़ा नन की यूनिफॉर्म उनके लिए बहुत गर्म थी इसलिए उन्होंने एक साड़ी खरीदी जो भारतीय महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक थी वो सूती कपड़े की बनी थी और उस पर तीन नीली थारियां थी उन्होंने साड़ी को अपने चारों ओर लपेट लिया और अपने बाइक अंधे पर एक क्रॉस को पिन किया सिस्टर टेरेशा को चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त करने की जरूरत थी सड़कों पर तमाम लोग बीमार थे उन लोगों को चिकित्सा देखभाल की सख्त जरूरत थी सिस्टर टेरेसा उन नर्स के पास गई जो चिकित्सा देखभाल देना जानती थी उन्होंने प्राथमिक उपचार के तरीके सीखे उन्होंने ऑपरेशन होते हुए देखे उन्होंने प्रसव में गर्भवती माताओं की मदद की सिस्टर टेरेसा ने नर्सों से कहा कि वो सबसे गरीब से गरीब लोगों की देखभाल करना चाहती थी अब से वो गरीबों के साथ ही रहेंगी वो गरीबों का ही खाना खाएंगी सिर्फ चावल लेकिन एक नन ने एक नन ने सिस्टर टेरेशा को खुद स्वस्थ रहने की सलाह दी उन्हें ठीक खाना खाना चाहिए आराम करना चाहिए और साफ रहना चाहिए तभी उनके पास गरीबों की मदद करने की ताकत और ऊर्जा आएगी सिस्टर टेरेसा को उस नल की बात सही लगी कलकत्ता भारत 1948। सौ स्कूल के पास मोती झील नाम की एक झुग्गी बस्ती थी लेकिन झुग्गी बस्ती अपने नाम की तरह सुंदर नहीं थी वहाँ लोग मिट्टी के फर्श वाली झुपड़ियों में रहते थे लोग लो एक गंदे तालाब लोग एक गंदे तालाब का पानी पीते थे और वहीं पर नहाते थे सफेद साड़ी में छोटी नल उस गंदी बस्ती में गई उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए सिस्टर टेरेसा एक शिक्षिका थी इसलिए सबसे पहले उन्होंने एक स्कूल शुरू किया सिस्टर टेरेसा ने एक पेड़ के नीचे बच्चों को इकट्ठा किया उन्होंने एक लकड़ी की डंडी से मिट्टी में अक्षर लिखे फिर अगले दिन लकड़ी की डंडी से मिट्टी में अक्षर लिखे फिर अगले दिन किसी ने उन्हें एक कुर्सी लाकर दी फिर किसी ने एक टेबल दी जल्द कई बच्चे सिस्टर टेरेसा के पूरे स्कूल में पढ़ने के लिए आने लगे सिस्टर टेरेसा प्रतिदिन झुग्गियों में जाती थी उन्हें विश्वास था कि लोग उनकी मदद जरूर करेंगे एक दिन उन्हें गरीबों के लिए दवा की जरूरत पड़ी फिर फिर सिस्टर टेरेसा एक दवा की दुकान पर गई ड्रगिस्ट ने मुफ्त में कुछ भी देने से मना किया सिस्टर टेरेसा पूरे दिन उसकी दुकान के सामने बैठी रही दुकान बंद होने पर दवा विक्रेता ने उन्हें उनकी सूची में से सब कुछ दे दिया जल्द ही उनके दो पुराने छात्र उनके साथ जुड़ गए उन्होंने अपने स्कूल के लिए झोपड़ी किराए पर दी सिस्टर टेरेसा ने अपना स्वयं का समूह ननों का अपना समूह शुरू किया इसे मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहा गया अपने स्वयं के समूह के प्रमुख के रूप में वो अब मदर टेरेसा बन गई उन्नीस में मदर टेरेसा और उनकी नन्स एक बड़े घर में रहने चली गई उन्होंने इसे मदर हाउस कहा सभी सिस्टर्स सुबह चार पैंतालीस बजे उठती थी फिर वो घर की सफाई करती थी सुबह आठ से साढ़े बारह बजे तक सिस्टर्स गंदी बस्तियों में काम करती थी वो दोपहर के भोजन और विश्राम के लिए मदर हाउस वापस आती थी फिर वे वापस जाती थी और शाम को साढ़े सात बजे तक काम करती थी सोने से पहले वो रात का खाना खाती थी और प्रार्थना करती थी उनका दिन काम से भरा व्यस्त दिन होता था मदर टेरेशा ने भी पूरे दिन मदर टेरेशा भी पूरे दिन काम करती थी लेकिन वो रात को भी देर तक काम करती थी एक दिन मदर टेरेसा को गटर में मरी हुई हालत में एक महिला मिली मदर उस महिला को अस्पताल में लगी ले लेकिन अस्पताल ने उसे दाखिल नहीं किया मरने वालों की संख्या बहुत अधिक थी अस्पताल वालों ने कहा जो कि झोपड़ी में बच्चों के पास स्कूल थे लेकिन बीमार लोग अभी भी सड़कों पर मर रहे थे मरने वालों को प्यार और परवरिश क्यों न मिले इसलिए मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय नामक एक घर खोला अब लोग अकेले नहीं मरेंगे कोई उनकी देखभाल करेगा उनका दिन लंबा होता था लेकिन मदर टेरेसा के पास हमेशा बीमारों की तीमारदारी का समय होता था उनके पास एक और प्रार्थना कर एक और प्रार्थना करने का समय होता था उन्हें बच्चों और बुजुर्गों से प्यार था उन्हें बीमार लोगों और मरने वालों से प्यार था वो सबसे गरीब लोगों से प्यार करती थी मदर टेरेसा अपनी जैसी अनूठी इंसान थी उनके लिए हर व्यक्ति मायने रखता था अंत के शब्द उन्नीस में मदर टेरेसा को नोबल शांति पुरस्कार मिला मदर टेरेशा ने अपनी साधारण साड़ी पहनकर गरीबों के हित में वो पुरस्कार स्वीकार किया उन्होंने अपने सम्मान में आयोजित भोज से इंकार कर दिया उस पैसों को उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी को भेजने की सिफारिश की जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई वैसे वैसे उनके प्रोजेक्ट्स भी बढ़ते गए उन्होंने दुनिया भर में मिशनरीज ऑफ चैरिटी हाउस खोले उन्नीस सौ संतानवे की एक सितम्बर की शाम मदर हाउस में घंटी बजी हजारों उदास लोग वहाँ जमा हुए सत्तासी साल की उम्र में मदर टेरेशा का निधन हो गया था उनका काम जारी है एक देशों में मिशनरीज ऑफ चैरिटी हाउस से पैंतालीस से अधिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं गरीबों और बीमारों के पास हमेशा मदद और देखभाल करने वाले लोग होंगे महत्वपूर्ण तिथियाँ 1910 26 अगस्त एग्नेस एग्नेस का जन, अल्बानिया में हुआ 1919, के पिता का निधन 1922 एग्नेस को परमेश्वर का पहला बुलावा मिला 1928 एग्नेस ऑर्डर ऑफ द सिस्टर्स ऑफ लोरेंटो में शामिल होने के लिए आयरलैंड गई उन्नीस एग्नेस भारत में कलकत्ता पहुंची उन्नीस 1931. ने नन के में अपनी पहली लिया। 1946, टेरेशा को परमेश्वर की ओर से दूसरा बुलावा मिला उन्नीस सौ अड़तालीसा ने लोरेटो कॉन्वेंट छोड़ा उन्नीस सौ पचास मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना हुई और सिस्टर टेरेशा बनी मदर टेरेशा उन्नीस सौ बावन मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय की स्थापना की उन्नीस मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया उन्नीस सौ सन्तानवे छह मदर टेरेसा का कलकत्ता के मदर हाउस में निधन समाप्त